पत्रावली पाँच सौ इक्कीस कुमारी मेरी हेल को लिखित बेलुरमठ हावड़ा बंगाल भारत 18 मई 1901 सौ प्री मेरी कभी कभी किसी बड़े नाम के साथ पुछल्ले की तरह लग जाने से बड़ी कठिनाई हो जाती है और यही तो मेरे यही तो मेरे पत्र के साथ हुआ तुमने मुझे 22 जनवरी 1901 को पत्र लिखा था पर पता दिया महान कुमारी मैकलाउड का परिणाम यह हुआ कि वह पत्र उनके पीछे पीछे सारी दुनिया की खाक छानता रहा और अब कल जापान से भेजा जाकर मुझे मिला है जहाँ के आजकल कुमारी मैक्लाउड है तो इस तरह फिक्स की उस पहली का उत्तर हुआ तू तो किसी बड़े नाम के साथ छोटे नाम को नहीं जोड़ेगा तो मेरी तुम फ्लोरेंस और इटली में मौज करती रही और मुझे पता भी नहीं कि तुम इस समय हो कहाँ अच्छा मोटी वृद्धा महिला यह पत्र मैं मोरू एंड कंपनी सात रुपये स्क्राइब्स के पते पर तुम्हें भेज रहा हूँ तुम फ्लोरेंस और इटली की झीलों में समय गुजार रही हो बहुत अच्छा यद्यपि तुम्हारा कवि उसे निरर्थक मानने में आपत्ति करता है प्यारी बहन कुछ अपने बारे में भी बताऊं भारत में पिछली शिशिर ॠतु में आया था तमाम जाड़े कष्ट भोगता रहा और इसी जिसम में पूर्वी बंगाल और आसाम के दौरे पर निकल गया ये इलाके विशाल का नदियों और पहाड़ियों और मलेरिया से परिपूर्ण है दो महीने के कठिन परिश्रम से बीमार पड़ गया और अब कलकत्ता वापस आ गया हूँ यहाँ धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है कुछ महीने हुए खेतड़ी के राजा की गिर पड़ने से मृत्यु हो गई इस तरह तुम देखती हो कि मेरे चारों ओर इस समय अंधेरा ही अंधेरा है मेरा अपना स्वास्थ्य भी गपट है चौपट है फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही मैं पुनः उठ खड़ा होऊंगा, बस मैं गले सुअवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, अगले सुअवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, काश इस समय मैं यूरोप आ सकता तो तुमसे खूब बातें हो सकती पर मैं जल्दी भी जल्दी ही भारत वापस लौट जाता क्योंकि इन दिनों एक प्रकार की शांति तो मैं महसूस ही कर रहा हूँ और मेरी बेचैनी भी अधिकांशतः दूर हो चुकी है हैरियट उली इस हैरियट हैरियत को मेरा प्यार कहना और माँ से मेरा चिर प्रेम एवं कृतज्ञता ज्ञापित करना माँ से कहना कि एक हिंदू की सूक्ष्म कृतज्ञ भावना पीढ़ियों तक बनी रहती है भगवत पदाश्रित तुम्हारा विवेकानंद पुनस् जब तुम्हारी इच्छा हो मुझे पत्र लिखो पाँच स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित मठ बेलूर हावड़ा 3 जून 1901 कल्याणी तुम्हारे पत्र को पढ़कर हंसी भी आई और कुछ दुख भी हुआ हंसी का कारण यह है कि बदहजमी के फलस्वरूप कोई स्वप्न देखकर उसे सत्य समझते हुए तुमने स्वयं को दुखी बनाया है तुमको उससे दुख हुआ यह इसी से स्पष्ट है कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है तुम्हारी स्नायुओं के लिए विश्राम लेना परम आवश्यक है मैंने कभी भी तुमको अभिशाप नहीं दिया है फिर आज क्यों देने लगा आज तक मेरे प्यार का परिचय पाने के बाद क्या तुम लोगों को अब अविश्वास होने लगा यह ठीक है कि मेरा मिजाज हमेशा से ही तेज़ है ख़ासकर आजकल बीमारी में वह कभी कभी बहुत ही भयंकर हो उठता है किंतु तुम यह निश्चित जानना कि मेरा प्यार कभी नष्ट होने का नहीं है इस समय मेरा शरीर कुछ ठीक चल रहा है मद्रास में क्या वर्षा शुरू हो गई है दक्षिण में वर्षा प्रारंभ होते ही संभवतः बंबई तथा पूना होता हुआ मैं मद्रास पहुंचूंगा। वर्षा प्रारंभ होते ही मैं समझता हूँ मद्रास की प्रचंड गर्मी भी घट जाएगी सबसे मेरा हार्दिक स्नेह करना तथा तुम स्वयं भी ग्रहण करना शरत का कल दार्जिलिंग से मठ आ पहुँचा है उसका शरीर भी पहले से बहुत कुछ अच्छा है पूर्वी बंगाल तथा आसाम का दौरा कर मैं भी यहाँ आ पहुँचा हूँ सभी कार्यों में उतार चढ़ाव होता है उसमें कभी तीव्रता आती है कभी सुशीलता सक्रियता आएगी भय की क्या बात है अस्तु तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन के लिए काम काज बंद कर तुम सीधे मठ चले आओ यहाँ पर महीने भर विश्राम करने के बाद हम दोनों साथ साथ एक महाभ्रमण प्रारंभ करेंगे गुजरात बंबई, पूना हैदराबाद मैसूर होते हुए मद्रास तक क्या यह अति सुंदर न होगा यदि यह संभव न हो तो कम से कम मद्रास का लेक्चर इस समय महीने भर के लिए स्थगित कर दो थोड़ा खाओ पियो और सुख की नींद सो दो तीन महीने के अंदर ही मैं वहाँ आ रहा हूँ अस्तुपत्र के मिलते ही इस बारे में विचार विमर्श कर अपना निर्णय लिखना अति। सात विवेकानंद पाँच सौ तेईस कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित मठ बेलोड हावड़ा चौदह जून उन्नीस प्रिय जो तुम जापान पहुँचकर खासकर जापानी ललित कला देखकर अत्यंत आनंदित हो रही हो यह जानकर मुझे खुशी हुई तुम्हारा यह कहना यथार्थ में सत्य है कि हमें जापान से बहुत कुछ सीखना होगा जापान हमें जो कुछ सहायता प्रदान करेगा वह अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण तथा श्रद्धा से ओतप्रोत होगी परंतु पाश्चात्य सहायता का रूप सहानुभूति रहित तथा अभावात्मक होगा जापान तथा भारत के बीच संबंध स्थापित होना नितांत वांछनीय है अपने बारे में मुझे यह कहना पड़ेगा कि आसाम जाकर मुझे विपदग्रस्त होना पड़ा था मटकी आब हवा में मैं कुछ स्वस्थ होता जा रहा हूँ आसाम के शैल निवास शिलोंग में मुझे ज्वर होने लगा था तथा श्वास की बीमारी एवं एल्बूमिन की शिकायत बढ़ गई थी और मेरा शरीर फूल कर प्रायः हो गया था मठ में आते ही ये सारी शिकायतें घट चुकी हैं इस वर्ष भयानक गर्मी है किंतु सामान्य रूप से वर्षा शुरू हुई है और हमें आशा है कि शीघ्र ही मौसमी वर्षा जोरों से प्रारंभ होगी इस समय मेरी कोई योजना नहीं है किंतु बंबई प्रदेश से ऐसा आग्रहपूर्ण आमंत्रण मिल रहा है कि शीघ्र ही संभवतः एक बार मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ऐसा विचार है कि एक सप्ताह के अंदर ही हम लोग बम्बई भ्रमण प्रारंभ कर देंगे वह गरीब आदमी अपनी पत्नी एवं बच्चों के यूरोप रवाना हो जाने के बाद आपदग्रस्त हो गया और उसने मिलने के लिए मुझे आमंत्रित किया था परंतु मैं इतना बीमार हूँ एवं शहर में जाने की इतना डरता हूँ कि मुझे तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक वर्षा प्रारंभ न हो जाए प्रियजोग यह तुम ही विचार करो कि यदि मुझे जापान जाना पड़े तो कार्य संचालन के लिए अब बार सारदा नंद को अपने साथ ले जाना आवश्यक है इसके अलावा ली हु चंग के नाम श्रीमती मैक्सिन ने जो पत्र देने के लिए कहा था मुझे उसकी आवश्यकता है फिर भी माँ ही सब कुछ जानती है मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया है तो क्या तुम भविष्य वक्ता से भेंट करने के लिए एलन क्विनन तक गई थी क्या अपनी शक्ति से उसने तुम्हें आश्वस्त कर दिया उसने क्या कहा अगर हो सके तो पूरे तौर पर लिखना जुलबोया लाहौर तक पहुंचा क्योंकि नेपाल में जाने से वह रोक दिया गया पत्रों से मुझे मालूम हुआ कि वह गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सका और बीमार पड़ गया तब उसने समुद्र यात्रा में जहाज का सहारा लिया मठ में मिलने के बाद उसने मेरे पास एक पंक्ति भी नहीं लिखी तुम भी श्रीमती बुल को जापान से नार्वे तक घसीटने के लिए आतुर हो निश्चित ही तुम एक शक्तिशालिनी जादूगर हो हाँ जो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखो एवं उत्साह बनाए रखो एकन क्विनन के आदमी के शब्द अधिकतर सत्य होते हैं गौरव एवं सम्मान तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं एवं मुक्ति भी महिलाएं स्वभावतः ही विवाह के द्वारा अपने जीवन की सारी वासनाएं पूर्ण करना चाहती हैं वे किसी पुरुष को लता की तरह पकड़ कर चाहती हैं किंतु वे दिन समाप्त हो चुके हैं तुम ठीक जिस प्रकार हो सरल स्वभाव तथा स्नेहमयी जो हमारी घनिष्ठ तथा सदा की जो ठीक उसी प्रकार रहकर ही तुम बढ़ती रहोगी और महामहिमायी श्रीमती आदि वैसे ही उपाधियों तुम्हारे लिए आवश्यक ना होंगी यहां तक कि रूस देशीय स्वाभाविक उपाधियां भी नहीं हमें अपने जीवन में इतना अनुभव प्राप्त हुआ है कि अब हम लोग जल के बुध के समान इन उपाधियों के द्वारा आकृष्ट नहीं होते जो क्या यह सच नहीं है कुछ महीनों से मैं सारी भावुकताओं को दूर कर देने की साधना में मग्न हूँ अतः यहाँ ही मैं रुक जाना चाहता हूं अब मैं विदा चाहता हूं माँ का यही निर्देश है कि हम लोग एक साथ कार्य करेंगे इससे अब तक बहुत लोग उपकृत हुए हैं एवं भविष्य में भी होंगे तथा और भी सभी लोग उपकृत होते रहें अपने मतलब की ओर ध्यान रखकर कार्य करना व्यर्थ है ऊँची कल्पनाएँ भी व्यर्थ ही है माँ अपने मार्ग की व्यवस्था स्वयं कर लेंगी फिर भी उन्होंने तुम्हें तथा मुझे एक साथ इस संसार समुद्र में डाल दिया है इसलिए एक साथ ही हमें तैरना अथवा डूबकर मरना होगा और तुम यह निश्चित जानना कि उसमें कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता मेरा आंतरिक स्नेह तथा आशीर्वाद जानना सदैव तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च अभी अभी ओका से तीन रुपये का एक चेक तथा आमंत्रण पत्र मिला यह अत्यंत लाभजनक है किंतु फिर भी माँ ही सब कुछ जानती है विवेकानंद पाँच सौ चौबीस कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित बेलुर मठ अठारह जून उन्नीस सौ एक प्रिय जो मैं इस पत्र के साथ ही श्री ओकाकुरा के रुपये के पहुंच की रसीद भेज रहा हूं मैं तुम्हारी सब चालाकियां समझता हूं फिर भी मैं आने की भरसक चेष्टा कर रहा हूं हालांकि तुम तो जानती हो कि एक महीने जाने में और एक महीने वापस आने में ही लग जाते हैं और वह भी केवल चंद दिनों के आवास के लिए खैर चिंता न करो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरे अत्यधिक गिरे हुए स्वास्थ्य और कुछ कानूनी मामलों आदि के कारण थोड़ी देर अवश्य हो सकती है तिरस्नेहाब्ध विवेकानंद